ऋग्वेदीय आयत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय कंडिका के की चर्चा संपन्न हुई चतुर्थ कंडिका का विचार प्रारंभ होना है अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ कथन करते समय संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय के तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार विस्तार से द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में भाष्य में भगवान भाष्यकार ने किया और प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय बताया ब्रह्मात्म एकत्व को उस ब्रह्मात्म एकत्व का बोध वैराग्यवान को होता है इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व के साधनभूत वैराग्य का निरूपण करने वाला द्वितीय अध्याय है तो प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय के तात्पर्य विषय का अवबोध हो जाए तात्पर्य अर्थ ज्ञात हो जाए तो फिर इन दोनों अध्यायों का संबंध जानने में सुविधा होती है तो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय हुआ ब्रह्मात्म एकत्व, द्वितीय अध्याय का विषय हुआ वैराग्य तो ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान साध्य है वैराग्य साधन है तो अपने प्रतिपाद्य विषय द्वारा साध्य साधन भाव कहो या हेतु हेतु भाव संबंध कहो प्रथम अध्याय के साथ द्वितीय अध्याय का होगा द्वितीय अध्याय साधन बताने वाला होगा तृतीय अध्याय और द्वितीय अध्याय साधन को बताने वाला प्रथम अध्याय साध्य को बताने वाला द्वितीय अध्याय के द्वारा वैराग्य का प्रतिपादन तात्पर्य विधया कैसे हो रहा है इसे स्पष्ट करते हुए जो कर्मफलभूत संसार का अनुभव करने के लिए आवश्यक है कार्यकरण संघात करण संघात तो एक बार में सृष्टि के प्रारंभ में मिलता है और कार्य जो है स्थूल शरीर इसे कई बार ग्रहण करना पड़ता है कई बार छोड़ना होता है और इसके ग्रहण करने में तथा छोड़ने में ग्रहण करना है स्थूल शरीर का जन्म स्थूल शरीर का छोड़ना है मृत्यु और ये जन्म मृत्यु रूप संसार अविद्या काम कर्म के अधीन है ये जब तक रहेगा तब तक ये चलता रहेगा तो जो अविद्या काम कर्म युक्त जीवात्मा है उसे ए स्थूल ग्रहण रूप जन्म और एक स्थूल शरीर को छोड़कर के दूसरे स्थूल शरीर का ग्रहण रूपी जन्म मृत्यु है यह अवश्यम भावी है इसे दिखाया जा रहा है द्वितीय अध्याय के द्वारा इसीलिए पहले बताया गया तीन कंडिकाओं में जीव के दो जन्मों को और दो जन्म का ग्रहण करते समय जीव की क्या अवस्था होती है और उसे प्रथम जन्म के अवसर पर जहाँ रहना होता है उसका जो आश्रय बनेगा वह आवसत तो दो आवश भी बताए गए और दो अवस्थाएं भी बताई गई और जो दो अवस्थाएं बताई गई है वे कोई बहुत सुखप्रदा नहीं है इसे भी बताती जा रही है श्रुति प्रथम आवसत है पित्री शरीर वहां पर जीवात्मा की अवस्था है सप्तम धातु से संयुक्त हो करके रहना रूप और वहां से योषित अग्नि में उसका आना प्रथम जन्म है और फिर योषित अग्नि के अहम अहमास्पद बनना शरीर से अभिन्न होना और वहां पर नौ महीनों तक गर्भ में निवास करना और तत्पश्चात संसार में आना यह द्वितीय जन्म का वर्णन किया गया मात्री गर्भ से बाहर निस्सरण यह द्वितीय जन्म है और द्वितीय आवसथ है मातृ शरीर द्वितीय अवस्था है जो मातृ शरीर में गर्भ का संवर्धन आदि हो रहा है वह अवस्था अब तृतीय आवसथ एवं तृतीय जन्म का वर्णन किया जा रहा है चतुर्थ कारिका के द्वारा तो चतुर्थ कारिका के अवतरण व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका को पहले देखिए फिर मूल कारिका को देखते हैं एवं पित्री शरीरे अत्यंत असुचौ अत्यंत असुचि रेतो रूपेण अवस्थानम ये प्रथम आवसत और प्रथम अवस्था दोनों बताई यहां पर पित्री शरीरे शब्द से बताया गया प्रथम आवसत को पित्री शरीरे जो सप्तमयंत पद है आवसत को बताने वाला है और अत्यंत असुचौ ये भी पित्री शरीर का विशेषण है शरीर कोई शुचि यानी शुद्धि से युक्त हो ऐसा नहीं है यदि 10-20 दिन तक स्नान न करें तो शरीर के पास कोई बैठेगा भी नहीं पास से गुजरेगा भी नहीं ऐसी दुर्गंध आएगी इसलिए उसे कहा गया अत्यंत अशुचो पित्री शरीर है प्रथम आवसत अत्यंत अशुद्ध है और उसमें भी इसकी जो अवस्था होती है अशुद्ध स्थान पे रहने वाला जो है उसकी अवस्था बताई जा रही है अत्यंत असुचि रेतो रूपेण अवस्थानम तो अत्यंत अशुद्ध जो सप्तम धातु है उससे संस्लिष्ट होकर के रहना रेत रूप से रहने का अर्थ है उससे संस्लिष्ट होकर के रहना ये है प्रथम अवस्था फिर ततोपि निर्गमनम इसमें तत तसील प्रत्यांत पद से पित्री शरीर का ग्रहण करना है तो पित्री शरीरातो तत का अर्थ निकलेगा तो पित्री अपि पितृशरी शरीर में आ जाना ये प्रथम जन्म हुआ निर्गमन रूप और फिर ततो मातु उदरे मलमूत्रा मुत्राक्रांति विष्ठाक्रम अवस्थान ये द्वितीय अवसत एवं द्वितीय अवस्था को बताया गया द्वितीय अवसथ है मात, मातुह उदर ए शब्द से कहा गया माता का उदर और उस उदर का यानी द्वितीय अवसत का विशेषण है मल मल मलमूत्र से आक्रांत है द्वितीय आवसत भी यानी आश्रय स्थान भी जन्म ग्रहण करते समय ये सब इन इन आश्रयों से गुजरना पड़ता और वो आश्रय हैं अत्यंत असुचि और वहां रहता कैसे फिर मल मलमूत्राक्रांत माता का जो उदर रूपी द्वितीय आवशत वहां जिस प्रकार से रहता है उसे समझाने के लिए दृष्टांत तो बीच में बता रह, बता रहे हैं टीकाकार की विष्ठा क्रिमिवत तो जैसे मल में पड़े हुए कीड़े रहते हैं मल के साथ ही वहीं पर जन्मते हैं वहीं पर रहते हैं और वहीं पर उनका शरीर शांत हो जाता है ऐसे जैसे विष्ठा कृमि कहा जाता है मल के कीड़ों को वे रहते हैं ऐसे ही गर्भावस्था में मलमूत्राक्रांत जो माता का उदर उसमें अवस्थान यद्य अवस्था बताई योनि द्वारा निर्गमनंच च ये येद्यूतीय जन्म है फिर तत से लेना मातृदर को तो मातृ उदर से मातृ उदरात तो योनि द्वारा निर्गमनंच एक छोटे से स्थान से निकलना होता है उसे इति अत्यंत कष्टम इस प्रकार ये कर्मफल का भोग करने के लिए भोगायतन के रूप में एक शरीरांतर का ग्रहण करने में कितने कष्ट है यदि विवेकी को ज्ञात होगा ये पढ़ करके और उससे फिर कर्म फल के प्रति वैराग्य होगा ऐसा जिस फल का उपभोग करने के लिए कष्टप्रद स्थानों से गुजरना होता है वह कर्म फल हमें नहीं चाहिए ऐसा विवेक अंदर से उत्पन्न होगा इस अभिप्राय से ये वर्णन हो रहा है इसलिए कहते इत्यादि अत्यंत कष्ट कष्टम इति ये अभी तक तीन का। कंडिकाओं के द्वारा बता दिया गया फिर जन्मानंतरम अपी न स्वातंत्र तो जन्म के अनंतर भी न स्वातम स्वतंत्रता नहीं है जन्म हुआ माता उधर से आ गया बाहर अपना शरीर धारण करके तो भी वो स्वतंत्र होगा ऐसा नहीं है तो फिर क्या किसका शासन है उस पर तो से कहते हैं कि किन्तु पितृ नियोगात सर्वदा इति वदन। अब कर्मानुष्ठात बता चौथी कंडिका के चौथी कारिका के हाँ, कंडिका के कंडिका द्वारा ये बताया जा रहा है कि मातृ शरीर से बाहर आने के बाद भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं होता वह पुत्र रूप जो पुत्र शरीरधारी जीवात्मा है उसे पिता की आज्ञा में रहना होता है इसलिए कहते पितृ नियोग तो पिता के द्वारा नियुक्त किया जाता है किसके लिए अपने द्वारा अनुष्ठेय शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए इसलिए कहते हैं तत्पारतंत्रे सर्वदा कर्मानुष्ठातव्यम पिता की आज्ञा के अधीन हो करके पूरा जीवन क्या करना होगा कर्मानुष्ठातव्यम कर्म का अनुष्ठान करना होगा पिता ने जिन कर्म का अनुष्ठान करने के लिए नियुक्त किया है जिन कर्मों का विधान किया है उन कर्मों का अनुष्ठान करते करते जन्म बीत जाता है इति वदन इसे बताते हुए वेद वदन ये दर्शैती क्रिया का जो कर्ता होगा उसका विशेषण होगा और वदन पुल्लिंग है ना, इसलिए दरसैतिक क्रियापद के कर्ता के रूप में वेदह वेदह इस पद तो का करना इति वदन दर्शयति वेद कर्तव्य उपकार इति का अर्थ है सोश चतुर्थ कंडी का रूप वाक्य है उसे सोस्य इति इस पर से लेना तो चतुर्थ कंडी का रूप वाक्य रूप वेद वाक्य भी नपुन है, और वहां वदन लिखा है इसलिए सोस्य इत्यादि वाक्य रूप जो वेद ऐसा समझना या वेद करता है इति इति वाक्य न ऐसा लगाना इस वाक्य से पिता पुत्र के द्वारा जो पिता का उपकार कर्तव्य है उसे वेद बता रहा है और तदव्याचे यानी पुत्र के द्वारा पिता के उपकार को बताने वाले वेद वाक्य को तथ शब्द से लीजिए तद वाक्यम वो वाक्य हो जाएगा का ही उस चतुर्थकंडिका का, का व्याख्यान भगवान भाष्यकार अस्य पितुह इत्यादि से कर रहे हैं इस प्रकार ये अवतरण टीका हुई उससे पहले भाष्य का विचार करने से पहले हम लोग मूल का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान कर ले। सो आत्मा अर्थनुसंधानकर् सो्ये कर्मभ्य प्रतिधीय अथा अयर आत्मा कृत कृत्यो वो गति स इत प्रयन पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्मा तो सोम आत्मा तो ये जो प्रथम पद है स ये सर्वनाम इसका अन्वय अयम आत्मा में अयम इस इदम शब्द के साथ करना सोयम ऐसा सोय आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते और किसकी आत्मा तो अस्य ये भी एक सर्वनामी है यानी इदम शब्द का ही रूप है तो तीन दो इदम शब्द के रूप हो गए और एक शब्द का रूप हो गया तो अस्य ये ष्ट इदम शब्द बताता है पिता को पिता के दो आत्मा है यानी दो शरीर हैं आत्मा शब्द यहां शरीर के लिए है एक स्वयं का शरीर और एक पुत्र का शरीर ऐसे पिता के दो शरीर हो गए ना तो आश्य शब्द से लीजिए पिता का शरीर और इस पिता के शरीर का जो अयम आत्मा है यानी दूसरा शरीर है दूसरा शरीर विशेष शरीर है वो कौन है पुत्र देह तो अस्य सोय आत्मा का अर्थ निकलेगा इसी पिता का जो आत्मांतर है पुत्र पिता का ही आत्मांतर माना जाता है रूपांतर माना जाता है इसलिए पिता का जो रूपांतर रूप आत्मा है पुत्र वो योग्य हो जाए जो पिता का कर्तव्य है उसे पूरी तरह से संभालने में समर्थ हो जाए ऐसा पुत्र रूप पिता का रूपांतर लेना है सोयम आत्मा शब्द से तो उसे पिता के द्वारा ऊपर से प्रतिधीयते कर्मणि प्रयोग है ना और कर्मणि प्रयोग होने से प्रति धान क्रिया का कर्म होगा प्रथमांत वो प्रथमांत है सोयम आत्मा यानी पुत्र अस्य स्वयं आत्मा इस शब्द से कर्म को बताया गया है प्रतिधियते क्रिया के और कर्ता होता है कर्मवाच्य में तृतींत पद के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ तृतीयांत पद यहां कोई है नहीं इसलिए ऊपर से पित्रा ये तृतीयांत पद का अध्याय करना पितात्मना कहो या पिता कहो तो अस्य अस्म आत्मा पिता प्रतिधीयते ऐसान्वय होगा तो पुत्र को पिता के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया जाता है ये प्रतिधियते शब्द का अर्थ निकलेगा पिता के द्वारा अपने पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में अपने स्थान पर स्थापित किया जाता है किस पिता अपने स्थान पर पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है तो कहते पुण्यभ्य कर्मभ्य ये चतुर्थी अंत है तो पुण्य कर्म है शास्त्र विहित कर्म तो जो पिता को उनके पिता से और उनके पिता को उनके पिता से ऐसे पूर्व पूर्व परंपरा से प्राप्त जो शास्त्र विहित कर्तव्य है कर्म है उस कर्म के अनुष्ठान के लिए कर्म शब्द से लेना कर्म अनुष्ठान को तो शास्त्रीय कर्म के पुण्यभ्य कर्मभ्य का अर्थ निकलेगा शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान के लिए पिता के द्वारा पुत्र को अपने स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया जाता है ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा अस्वय आत्मा पिता पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते इस वाक्य का शुद्ध अर्थ निकलेगा कि पिता के द्वारा अपने रूपांतर रूपी पुत्र, पुत्र को अपने द्वारा अनुष्ठेय शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए अपने स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया जाता है ऐसा क्यों कर रहे हैं पिता स्वयं ही अनुष्ठान क्यों नहीं कर रहे हैं पुण्य कर्मों का शास्त्र कर्म का तो कहते हैं वो है, है उत्तरार्ध में दूसरा जो वाक्य आ रहा है ना उसमें हेतु बताया जा रहा है कि अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो व्योगत प्रति जब पिता देखता है कि अपना शरीर छोड़ने का समय आ गया है तो उस समय वयोगत जो पिता है जीर्ण अवस्था को पंचम अवस्था को प्राप्त हुआ जो पिता है विपरिणम के बाद में अपक्षीयते वो अपक्षय बताया जा रहा है वयोगत शब्द से अपक्षय अवस्था में शरीर पहुंच गया है पिता का तो इतर आत्मा वयोगत यहां पर अथ अश्य में अस्य शब्द से पुत्र को लीजिए तो पुत्र का जो इतर आत्मा है यानी पितृ रूप आत्मा है रूप है वह वयोगत हुआ और वयोगत होने के कारण जीर्ण होने के कारण शास्त्रीय अनुष्ठान करने में असमर्थ है लेकिन जब तक प्रतिनिधि नहीं बनाता तब तक उसका कर्तव्य बना ही रहता है इसके लिए शब्द का प्रयोग है और अर्थ शब्द से बताया जा रहा है अथ शब्द आनन्तरीय अर्थ में होने से प्रतिनिधि करना जब तक पुत्र को पिता प्रतिनिधि नहीं बनाता तब तक शास्त्र कहता है फिर तुम ही कर्म करते रहो चाहे शरीर जीर्ण हो या कैसा भी हो या तो अपना प्रतिनिधि बना लो या स्वयं कर लो शास्त्रविद कर्म टलना नहीं चाहिए तो इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि प्रतिनिधि करणानी पुत्र अयम इतर आत्मा यानी पिता वह कृतकृत्य हो जाता है कब प्रतिनिधि बनाता है तब तो कृतकृत्य में कृत्य शब्द का अर्थ है कर्तव्य और कर्तव्य क्या है मनुष्य का कर्तव्य है ऋणत्रय अप्रय के अपाकरण के बिना मोक्ष साधन में मन नहीं लगता है इसके लिए ऋणत्रय का अपाकरण पहले कर्तव्य है ऋणत्र पितृण देव ऋण ऋषि ऋण और इन तीनों ऋणों से जब मुक्ति मिलती है तभी मोक्ष का साधन भूत साक्षात साधन भूत जो आत्मज्ञान और उस आत्मज्ञान के अंतरंग साधन जो श्रवण मनन निदिध्यासन ध्यास इनमें मन लगता है नहीं तो कोई न कोई प्रतिबंध उपस्थित हो ही जाता है इस अभिप्राय से यहां पर ये कहा गया कि कृत्य यानी ऋण और वह ऋणत्रय का कृत्य शब्द से का अपाकरण रूप कृत्य कर्तव्य अरुण ऋणत्रय का अपाकरण रूप कर्तव्य कृतम ये न ऐसा तृतीया तत्पुरुष समाज करिए तृतीयानी बहुरी समास हुआ कि कृतम ऋण त्रय अपाकरण ये शब्द से ऋण त्रय अपाकरण को लेना तो ऋण का अपाकरण जिसके द्वारा किया गया उसे कहा गया कृत क्रित कृत्य तो पितृऋ ऋण से मुक्ति तब मिलती है एक तो जीवन भर अपने परंपरा का जो शास्त्रविद कर्म है उसका अनुष्ठान करते रहे और जब शरीर साथ न दे रहा हो उस समय अपनी परंपरा का कर्तव्य निर्वहन करने के लिए पुत्र को प्रतिनिधि बना दे तो प्रतिनिधि बनाने तक पितृऋ ऋण बना रहता है और उसके बाद प्रतिनिधि बना दिया तो पितृऋ ऋण से मुक्ति हो गई और देव ये पितृण से मुक्ति हुई का मतलब देव ऋण भी देवताओं का यजन आदि के द्वारा उसने वो कर दिया निराकरण कर दिया देवऋन का भी अपाकरण कर दिया और स्वाध्याय आदि वेद के स्वाध्याय आदि के द्वारा ऋषि ऋण का भी अपाकरण कर दिया और कृतकृत हो गया और जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ पंचम अवस्था में चल रहा है तो जब पंचम अवस्था पूर्ण होती है तो वो पहुंचाती है विनशति इस अवस्था में तब पंचम अवस्था की पूर्व पूर्व अवस्था की समाप्ति का ज्ञान होता है वह उत्तर उत्तर अवस्था में पहुंचाएगी जायते का अवसान है पर्यवसान है अस्ति यानी जन्म अनंतर भावी विकार और अस्ति का है वृद्धि वृद्धि का है विपरिणाम विपरिणाम का है अपक्ष समापन पूर्व अवस्था का समापन है उत्तर अवस्था का ग्रहण और अपक्षय का समापन माना जाएगा विनाश का उपादान तो फिर प्रयति वयोगत हुआ तो प्रयति अने इस पित्री शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए येति नीति इति प्रति ये थी का अर्थ है गच्छती जाता है इण गो धातु है ना और प्रउपसर्ग लग गया तो प्रैति तो प्रैति का अर्थ निकलेगा प्रकृष्ट रूप से जाता है प्रकृष्ट रूप से जाना हुआ वापस न आना फिर उसी शरीर में कभी भी वापस न आना ये हुआ प्रकृष्ट रूप से गमन प्रयाण जिसको कहा जाता है तो प्रयाण कर लेता है महाप्रयाण कर लेता है तो इस प्रकार क्यों प्रतिनिधि बनाता है शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान करने के लिए पुत्र को पिता ये जो प्रश्न था इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया कि वो देखता है अब मैं मरणासन न हुआ हूं जीर्णता को प्राप्त हुआ हूं हु। और मेरा मोक्ष में प्रतिबंधक जो पितृण है उसका अपाकरण प्रतिनिधि नियुक्त करने तक बना ही रहता है ऋण अपाकरण तभी होगा पितृण से इसलिए वो कर लेता है पितृण से मुक्ति के साधन के अनुष्ठान के रूप में अपने पुत्र को अपने स्थान पर पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने के लिए स्थापित वो प्रतिनिधि को वही करना होता है जो जिसका प्रतिनिधि बना है उसने जो बताया है उसका जो कर्तव्य था उसी को आगे बढ़ाना होता है प्रतिनिधि को इस प्रकार ये जन्म होने के बाद भी पुत्र स्वतंत्र नहीं है यदि शास्त्रीय जीवन जीने वाला पुत्र है शास्त्रानुसार मानव जीवन व्यतीत करने वाला पुत्र है तो वह केवल प्रथम जन्म और द्वितीय जन्म के समय ही स्वतंत्र रहता क्या नाम परतंत्र रहता हो ऐसा नहीं है द्वितीय जन्म होने के बाद भी वह स्वतंत्र ही स्वतंत्र नहीं होता अपितु पिता के अधीन होता है जीवन भर उसे भी पिता की आज्ञा का पालन करना होता है क्योंकि वो भी ऐसा ही करेगा अपना पुत्र होगा फिर वो उसको योग्य बनाएगा और योग्य पुत्र को फिर अपने स्थान पर स्थापित करेगा वो भी एक दिन पंचम अवस्था को प्राप्त होगा ना तो इस प्रकार ये पंचम अवस्था आने तक क्या करना होता है कि उसको पिता के आज्ञा में ही रहना होता है भले पिता का शरीर छूट जाए तो ये स्वातंत्र कह रहा स्वातंत्र नहीं रहा तो अथ अश अयम इतर आत्मा कृत कृत्यो वयो गो अब दो जन्म तो बताएं तीसरा जन्म बताया जा रहा है स इत प्रयन एव पुनर्जाते तो स यानी पूर्व पूर्ववाक्य अथा इस वाक्यस्थ अस्य शब्द और इतर आत्मा शब्द को भी ले अस्य इतर आत्मा शब्द को तो स शब्द परामर्शक है पुत्र का जो आत्मातर है तो पुत्र का आत्मातर कौन है पिता दोनों यानी पिता का ही एक अपना शरीर था एक पुत्र शरीर था तो पिता का जो पित्री देह है उसे स शब्द से लीजिए और यानी पिता को इत और अश शब्द से पुत्र को लेंगे तो पुत्र का जो पिता है जीवात्माओं और इतह शब्द से लीजिए पित्री शरीर को पंचमेन्त इदम शब्द से तसील प्रत हो करके इतः बना है ना अस्मात इति इतह तो अस्मात ये सर्वनाम परामर्शक होगा पित्री शरीर का जीर्ण हुआ जो पित्री शरीर है इस पित्री शरीर से प्रयन एव यानी प्रयाण करते ही पुनर्जाएते फिर से उत्पन्न होता है यानी शरीरांतर का ग्रहण करता है एवकार बताता है पूर्व शरीर छोड़ करके उत्तर शरीर का ग्रहण करने में विलंबा भाव विलंब का अभाव ये एवकार का अर्थ है यानी कि पूर्व शरीर छोड़ा और हजार दो हजार वर्षो तक दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े ऐसा नहीं होता तुरंत ये एवंकार बताएगा विलंबा भाव को बताता है तो स इत प्रयन एव पुनर्जाएते तो वयोगत जो पिता है वह इत यानी पित्री शरीर से प्रयन एव यानी निकलते ही निकल रहा है उसी समय निकलते ही कहने पर तो थोड़ा बीच में समय का व्यवधान होता है यहां प्रयन एव का अर्थ है निकलते समय ही पुनर्जाए थे यानी देहांतर का ग्रहण करता है इसके लिए दूसरी श्रुति में उदाहरण आता है तीर्ण का तो तीन जैसे अपना आश्रयभूत जो तीर्ण है उसे तभी छोड़ता है जब दूसरे तीर्ण को अपने शरीर के अग्र भाग से मय के रूप में पकड़ता है उसके बाद पूर्व आश्रय को छोड़ता है आश्रय के रूप में तीर्ण जलुका ने पकड़ लिया फिर पूरा का पूरा अपना शरीर जिस आश्रयांतर को पकड़ा है उस आश्रयांतर में ले जाता है ऐसे जीवात्मा अपनी अहंता शुरू में इसी शरीर में रखता है और जैसे ही शरीर छोड़ते समय ईश्वर के द्वारा संकल्पित भावी शरीर कर्म के अनुसार उसे दिखता है जैसे कोई फिल्म है शूटिंग करते समय हम लोगों को थोड़ी दिखती है जब रिलीज होती है और पर्दे पर चित्र दिखना शुरू हो जाते उस समय ऐसे पूर्व शरीर छूटते समय भावी जीवन की फिल्म की शूटिंग होती है और वो जीवात्मा स्वयं करता है अपने ईश्वर तो कर्म और उसकी जो वासनाएं हैं जन्म के हेतु कर्मों को और वासनाओं को दिखा देते हैं ये ये तुम्हारे कर्म है ये तुम्हारी वासनाएं हैं वो देख करके जितने कर्म याद रखता है वो भावी जन्म का प्रारब्ध बन जाता है हा ये शरीर में रहते रहते ही पहले दिखाते हैं उसकी पूंजी ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो ये सारे के सारे पहले के संचित कर्म और इस जन्म के किए हुए क्रिया क्रियमान कर्मों को दिखा देता है वो देख करके जितने कर्मों को ध्यान रखता है पुण्य या पापात्मक उतने कर्म भावी शरीर का प्रारब्ध बन करके अलग हो जाते हैं और बाकी संचित इसलिए भावी जन्म का प्रारब्ध और संचित का निर्धारण ये शरीर छोड़ने से पहले होता है मरते समय होता है ऐसे वासनाओं का भी अच्छी बुरी जो वासनाएं हैं उन वासनाओं की भी फिल्म देखता है उनमें से जिनको याद रखता है उतनी तो भावी जन्म की प्रेरक के रूप में प्रकट हो जाती है बाकी सुप्त वासनाएं संचित कर्म के तरह पड़ी रहती है बुद्धि में वो कभी प्रेरक नहीं बनती प्रेरक बनेगी जो पूर्व शरीर छोड़ते समय ध्यान में रखी हुई वासनाएँ उन्हीं को उद्भुत संस्कार कहते हैं इस जन्म में उन्हीं को स्वभाव कहा जाता है इस जन्म का और वो स्वभाव सहसा नहीं बदलता कहता है ना तो संस्कार बड़े प्रबल होते हैं वो सहसा नहीं बदलते उससे भी बलवान दूसरे संस्कार यदि आ जाए तो फिर स्वभाव का परिवर्तन होता नहीं तो सहसा नहीं होता तो कर्म का निर्धारण हो गया वासना का स्वभाव का निर्धारण हुआ तब भगवान उसे संकल्प से उसके भावी शरीर का हेतु भूत जो भूत सूक्ष्म है उस भूत सूक्ष्म में शक्ति का संचारण करते हैं यदि पुण्य कर्म भोगना है तो देवता शरीर के रूप में यह भूत सूक्ष्म प्रकट हो जाए ऐसा संकल्प करते हैं ईश्वर जितना उसने प्रारब्ध निश्चित किया उतना प्रारब्ध जिस शरीर में भोगा जा सकता है उस शरीर के रूप में इसका भूत सूक्ष्म परिणत हो ऐसा संकल्प करने मात्र से ही ईश्वर को माना जाता है कर्मफल विधाता ईश्वर के अधीन कर्मफल है कहते हैं ना? कर्म्यवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन तो ईश्वर संकल्प करके भावी जन्म का जीव के कर्मफल विधाता बनता है और वो संकल्प करते समय राग-द्वेष रहित होकर के संकल्प करते ईश्वर में राग-द्वेष है ही नहीं इसलिए जिस जीव ने जो कर्म अपना पूर्व शरीर छोड़ते समय याद रखा उसी कर्म को भोगने के लिए उपयोगी भोगायतन के रूप में शरीर का संकल्प ईश्वर निष्पक्ष भाव से करता है और फिर जैसा ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर हुआ तो उस जीवात्मा को ओमय के रूप में दिखता है फिर उसमें अहंता स्थापित करता है उसको मय के रूप में पकड़ता है अहंता के आश्रय के रूप में पकड़ता है फिर इस शरीर से अहंता समेट लेता है पूरी तरह से उस शरीरांतर में और फिर निकलता है तो, तो भूत सूक्ष्म तो एक है वो पूर्व शरीर का भी उपादान कारण था भावी शरीर का भी उपादान कारण बनेगा और जो जो भी छोड़ता जाएगा वो भी तत्व है भूत सूक्ष्म प्रत्येक जीवात्मा का अलग अलग है भूत सूक्ष्म का ही आजकल नाम दिया जाता है डी एन ए कई जन्मों तक प्राय इसलिए अपने यहां परंपरा है कि विवाह करते समय एंगेजमेंट सात पीढ़ी को देखता है आगे पीछे नहीं संबंध बनाते है। कम से कम सात जन्म तक तो रहता है पहले जन्म में अभी वर्तमान में आप जो हमारा ये शरीर है इसके संबंधित माता पिता इस समय हैं इसका निर्धारण वैज्ञानिक पद्धति से भी किया जा सकता है यदि उनको जो शरीर प्राप्त है उसका डीएनए और अपना डीएनए निकाल लिया जाए और मिलाया जाए तो बिल्कुल मिलेगा हड्डी आदि से मिलता है वो तो शरीर वो रहता है लेकिन भावी शरीर कभी भी मिलेगा थोड़ा अंश लेकिन ये सहसा पता नहीं लगता कि यही है इसलिए खोजते खोजते भविष्य में कभी ना कभी ये भी खोज हो सकती है डीएनए सुरक्षित रख ले किसी का और सब का मिलाते रहे उस डीएनए के साथ तो जरूर मिलेगा वो डीएनए वही है भूत सूक्ष्म वो वही रहता है प्रत्येक जीवात्मा का जैसे सूक्ष्म शरीर वही है ऐसा डीएनए भी कहो या बहुत सूक्ष्म कहो वही है वो इसमें से निकाल लेता है सार रूप से तभी मुर्दा में और जीवित शरीर में थोड़ा अंतर दिखता है ना मुर्दा निस्तेज दिखता है निसार दिखता है और जीवित शरीर कितना भी दुर्बल हो लेकिन एक उसमें तेज रहता है वो तेज है उसका डीएनए भूत सूक्ष्म को वो वही निकाल लेता है ईश्वर से इलायची का तेल निकलता है ना पानी में उबाल करके निकाल लेता है और फिर वैसी वैसी इलायची उठा करके बाहर रखता है थोड़ा उसका छिलका भी सफेद सा होता है दाने तो सफेद होती ही है ऐसे पड़ता है और बिना तेल निकाली हुई इलायची का छिलका भी अलग दिखेगा और दाने भी अलग दिखेंगे ऐसा जीवित शरीर है बिना तेल निकाली हुई इलायची और तेल निकाली हुई इलायची है मुर्दा शरीर तो वो जो भूत सूक्ष्म है उसको ईश्वर के संकल्प के अनुसार भावी जो स्थूल शरीर मिलना है जीवात्मा को उसका रूप मिल गया है वही जो ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर है वही मिलेगा उसी देश और काल में जाकर के वो उपभोग करेगा अपने स्वयं के द्वारा निर्धारित प्रारब्ध का ये यहां पर बताया जाता है तो इत प्रयन एव पुनर्जा इसलिए भावी शरीर को पहले पकड़ता है और फिर पूर्व शरीर छोड़ता है इसे बताता है ये एवकार पूर्व शरीर छोड़ने में उत्तर शरीर का ग्रहण करने में कोई विलंब नहीं है काल का व्यवधान नहीं है ये एवकार बताएगा तो स इत प्रयन एव पुनर्जाते तद अस्य तृतीय जन्म तो अस्य यानी संसारी आत्मन तो संसारी जो आत्मा है उस संसारी आत्मा का तत् यानी यह पित्री शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना ये तृतीय जन्म हुआ यद्यपि दो जन्म तो पुत्र के बताए और तीसरा जन्म बताते समय पुत्र का ही बताना चाहिए था ना पिता का जन्म वो पुत्र का जन्म माना गया क्योंकि पिता का भी तो ऐसा ही हुआ था ऐसे वर्तमान जो पुत्र है जिसके दो जन्म बताए वो भी कभी न कभी पिता बनेगा और फिर प्रतिन, अपना प्रतिनिधि बनाएगा और अपक्षय के पश्चात विनाश को प्राप्त होगा तो उसको भी ऐसा ही होना है ये ये प्रक्रिया सब में होनी है इसलिए उसका भी ये तृतीय जन्म कथन होगा पिता का जन्म के तरह उसका भी जन्म भविष्य में होना है इसलिए तृतीय जन्म है इस शरीर को छोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला भावी जन्म वो तृतीय जन्म है तदस्य तृतीयं जन्म अब इसकी व्याख्या इसका व्याख्यान रूप भाष्य है भाष्य को देखिए एकाध वाक्य अस्य पितुहु सो अयम् पुत्रात्मा तो अस्य अस्वर्वनाम का अर्थ कर दिया पितुहु यानी पिता का जो देहांतर है वो है पुत्र तो सोय पुत्रात्मा यानी पुत्र शरीर उसे पुण्यभ्य शास्त्रोक्भ्य कर्मभ्य कर्म, कर्म निष्पादनाथ प्रतिधीयते पिता स्थाने पित्रा पिता यते पित्रा प्रतिधीयते के कर्ता के रूप में भाष्कर भगवान ने अध्यार किया न पित्रा पद का मूल में नहीं था बाकी तो सब मूलस्थ पद का ही व्याख्यान है शास्त्र शास्त्रोक्त क्या का पुण्यभ्य कर्म कर्मभ्य का अर्थ कर दिया शास्त्रोक्त कर्म निष्पादनाथम शास्त्रोक्त जो पुण्य कर्म है उसका निष्पादन है अनुष्ठान तो अनुष्ठान के लिए प्रतिधीयते का अर्थ कर दिया और अर्थ निकला किसके स्थान पर तो कहते हैं पितु स्थानी प्रतिधियते यानी प्रतिनिधि बनाया जाता है किसके द्वारा तो पिता के द्वारा ही का अर्थ निकलेगा पित्रा पिता यनाय अभी तक पिता का जो कर्तव्य था उस कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए पुत्र को अपने स्थान पर पिता स्थापित करते हैं आगे हैं तथाचो इत्यादि वाक्य इसकी अवतरण टीका स्वयं की भी अवतरण टीका थी इसको पढ़िए पितुर् दवात्म देहो सो देह पुत्र तत्र पुत्रस्य से उपयोग स्वयं इति तो पिता के दो आत्मा है यानी शरीर है आत्मा शब्द का अर्थ कर दिया आत्मा की उपाधि होने से देह को भी आत्मा कहा गया तो दो दे, देह कौन है पिता के तो एक स्वदेह यानि अपना स्वयं का शरीर और पुत्र देह दो हो गए तत्र यानी उन दो देहों में से पुत्र से उपयोग आह पुत्र रूप जो देह है उसका उपयोग यानी प्रयोजन बताया जा रहा है स्वयं इत्यादि वाक्य से तो अपने ही देहांतर रूप पुत्र को स्थापित कर देता है पिता अपने स्थान पर ये बताया गया तो पुत्रस्य पुत्र अन्यत्रापि प्रतिनिधित्व अन्य तथा इथाची तो पुत्र में प्रतिनिधित्व बताया गया है केवल यहीं पर नहीं अपितु बृहदारण्य उपनिषद में भी एक सम्रति विद्या है उस सम्प्रति विद्या में भी पिता अपने स्थान पर पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है यह वर्णन आया हुआ है इसलिए अन्यत्र शब्द से लीजिए ये तो ऋग्वेद है ना तो यजुर्वेद को वासना बृहदारण्य उपनिषद यजुर्वेद ही है ना तो ऋग्वेद के तरह यजुर्वेद में भी पिता के द्वारा पुत्र को प्रतिनिधि के रूप में अपने स्थान पर स्थापित किया जाता है यह बात कही गई है इसे तथा इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार कह रहे हैं संप्रति विद्या एक अति है इसको थोड़ा टीका में भी बताया है ना इसलिए इसकी टीका और यह सब विस्तार से होगी 10-20 मिनट लगेंगे इतने में इसको कल देखता है